मदन पुनर्भव वर्णन अगस्त्य जी ने कहा हे महान प्राज्ञ हे अश्वानंद आपने यह उत्तम आख्यान सुन लिया है आपने जो ललिता देवी के विक्रम को विशेषता से युक्त वर्णन किया है हे हयानन देवी के अनक चित्रों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मैंने मंत्रिणी और दंडिनी की भी बड़ी भारी शक्ति का श्रवण किया है उस युद्ध के अनंतर उस अंबिका ने क्या किया था हे हयानंद चौथे दिन की शर्वरी में विभाग में क्या किया गया था हरीग्रीव जी ने कहा हे hey, प्राग्ञा कुंभज, अब आप वही सुनिए जो भंडासुर के मरने पर जगदम्बा ने किया था शक्तियों की संपूर्ण सेना को जो दैत्यो के आयुधों से अर्दित हो गई थी अपने अमृत से प्लुत लोचनों के द्वारा उन्हें आह्लादित किया था परमेशानी ललिता देवी के कटाक्षों की अमृत धारा से शक्तियों ने युद्ध की श्रांति का त्याग कर दिया था और वे प्रसन्न मानस वाली हो गई थी इस अवसर में देवगण भंडासुर के मर्दन से प्रसन्न हुए थे वे सभी जिनमें ब्रह्मा विष्णु अगुआ थे उस देवी की सेवा करने के लिए समागत हो गए थे ब्रह्मा विष्णु रुद्र शक्र आदि सभी देवगण आदित्य वसुगण मरुतगण, साध्य देवता सिद्ध किम पुरुष यक्ष निर्ति आदि निशाचर प्रहलाद आदि महादैत्य सभी अंड में निवास करने वाले वहां आकर उपस्थित हुए थे और उन्होंने प्रसन्नता से सिंहासनेश्वरी की स्तुति की थी ब्रह्मादिक ने कहा हे इस जगत की एकमात्र स्वामीनी आपको बारंबार नमस्कार है हे श्री त्रिपुरा विधाने आपको नमस्कार अनेक बार है हे महान भंडासुर के हनन करने वाली हे कामेश्वरी हे वाम आपकी सेवा में अनेक अनेकशह प्रणाम समर्पित हैं। है चिराकार तरंग माले आप तो अचिंतनीय हैं। आप चिंतामणी के ही समान हैं तथा जो भी प्राणियों का चिंतित होता है उसके प्रदान करने में दक्ष हैम्बे हे चित्र जगत प्रसूते हे चित्राख्य नित्य आप सुखों के देने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है आप मोक्ष देने वाली है मुक्त शशांक चूडे आपका स्मित मोहन करने वाला है और आप मोहन करने में परम दक्ष हैं, हे मुद्रेश्वरी, चिंतित राजतंत्र आप मुद्रा प्रिया हैं, हे देवी, आपको अनेक बार प्रणाम है हे कोमलांगे आप तो क्रूर अंतक के ध्वंस करने वाली हैं, आप कोप के अवसरों पर काली का विग्रह धारण कर लेती हैं, आप कोप के अवसरों पर काली का पालन करती है हे आपको मेरा नमस्कार है हे ललिते आप षडंग देवी परिवार कृष्णा हैं, हे षडंग युक्त श्रुति वाक्यों के द्वारा आप षठ चक्र में विराज माना हे षर्मी युक्ते, आप षट भाव रूपों वाली हैं। आपको हम सबका प्रणाम है हे मुख्य समस्त नित्य हे कामे हे शिवे हे कांता सनाते आपके नेत्र कमलों के समान हैं, आप कामनाओं के देने वाली है हे कामिनी आप काम शंभु की काम्य है हे कलाओं की स्वामिनी आपको नमस्कार है हे दिव्य औषधाए आप नगरोग रूप वाली हैं हे है आप दिनाधीश सहस्त्रों के समान कांति वाली हैं हे सनाथे आप दया से माना है देवाधि देव शंभु की प्रमदे आपको हम सबका प्रणाम निवेदित है हे सावित्री आप सर्वदा अणिमादिक आठों सिद्धियों के द्वारा सेवा करने के योग्य है आप सदा शिव के आत्मोजतल मंच पर निवास किया करती है सदय काले पूज्य हे सभ्य आप लोगों की रक्षिका है आपको बारंबार नमस्कार है ब्रह्मी जिनमे प्रमुख है ऐसी मात्र गणों के द्वारा आप सेव्य हैं, आप ब्रह्मा प्रिय हैं, हे ब्राह्मण बंद भेत्री आप तो ब्रह्म के स्तोत्र है हे राज हंसी आप ब्रह्मेश्वरी है हे श्री ललित आपको हमारा प्रणाम है संशोभिणी जिनमें प्रधान हैं, उन समस्त मुद्राओं के द्वारा संसेवित आप हैं और संसरण का प्रहनन करने वाली हैं। हे संसार लीला कृतिसार साक्षी हे अधिनाथे ललिते आपको हमारा नमस्कार है हे अधीशी आप नित्या हैं और षोडश कला से आकर्षण करने वाली हैं तथा प्रमत के द्वारा सेवा करने के योग्य है हे नित्य आपकी दया का प्रपंच निरंतक है आपके नीले अल्कों की श्रेणियां है आपको बारंबार नमस्कार है अनंग पुष्पादि एवं उन्नता अनंग देवियों के द्वारा आप निरंतर सेवन के योग्य रहती हैं, हे हे अक्षर राशि रूपे आपने समस्त शत्रुओं को निहत कर दिया है हे ललिते आपको हमारा नमस्कार है आप संशोभनी प्रभृति जिनमें प्रमुख है ऐसी अर्ची मालाओं से समावृत उदार महान प्रदीप्त वाली हैं। हे माढ़े आप आत्मा को आवि करती हैं। आपका शुभ्र आश्रय है हे शुभ्र पदे आपको नमस्कार है शंभु के सहित सिद्ध आदि शक्तियों से आप वंद्यमान हैं। आपका चरण कमल सर्वग्र के द्वारा ही विज्ञात है आप सबसे बड़ी हैं। आप सब में विद्यमान हैं और आप सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली है हे श्री ललिते आपको प्रणाम है आप सर्वत्र से समुत्पन्न प्रथम देवियों के द्वारा आश्रित चक्रभूमि वाली हैं और सब देवों के मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। आप संपूर्ण लोक की माता हैं। हमारी रक्षा कीजिए हे वाशिनी आदि वाग्वी भूते आप वर्धिष्णु चक्र की वाहवाह है आपके केश बलाहक की ध्युति वाले हैं आप वचनों की सागर हैं, आप वरदान देने वाली हैं, हे सुंदरी आप इस विश्व की रक्षा करें, बाण के आदि विशेष आयुधों की साम्राजी हैं, आप भंडासुर की सेना के वन के लिए दावाग्नि हैं, आप अतीब उग्र तेज ऐसी अम्बू को भी ज्वलित करने वाली हैं, आप प्रसंभ्य माना है आपको सभी और ऐसी प्रणाम है ये कामेशी वज्रेशी हे भगेशी आप रूप रहित हैं, हे कन्या हे कले आप काल के विलोप करने में परम दक्ष हैं। आपने दैत्यों की सेनाओं को पूर्णतया समाप्त कर दिया है और अब उनकी केवल कथा ही शेष है कामेशंते हे कमले आपको नमस्कार है आप बिंदु में ही संस्थित हैं और आपका रूप बिंदु कला ही एक है आप बिंदु के स्वरूप वाली है और आपने ज्ञान के बड़े प्रकाश को किया है आपके बड़े कुचों पर हर विलुलित हो रहा है आपका प्रभाव बृहद है हे ललिते आपको हम सबका नमस्कार है आप कामेश्वर की गोद में ही सदा निवास किया करती है और आपका काल ही स्वरूप है हे देवी आपने बड़ी अनुकंपा की है आप कल्प के अंत में उठी हुई काली के स्वरूप वाली है आप कामनाओं के देने वाली है और आप साक्षात कल्पलता हैं, आपको नमस्कार है आप सवार हैं और सांद्र शीतांशु के समान शीतल हैं, आपके नेत्र हरिण के बच्चे के तुल्य हैं और आपका मुख कमल जैसा है आप सार के भी सार की सदा एक भूमि है आप समस्त विद्याओं की स्वामिनी हैं, आपको हमारा प्रणिपात है आपके प्रभाव से श्री शंभुनाथ के द्वारा प्रकटित अग्निजामे चित्त है समर में महान प्रचंड भंडासुर प्रभृति सब जो जगत के कंटक थे मारे गए हैं सब शरीरों को नवीन करके हमको स्वस्थ बना दिया है और आपने सांद्र करुणा की सुधा से ही कर दिया था आपने समस्त भुवन को हर्ष के साथ जीवित कर दिया है हे सभ्य लभ्य आप तो परम सुंदरी हैं महान आशय वाले श्री शंभू के आप द्वितीय तेज के प्रसर के स्वरूप वाली है जो स्थानों के आश्रम से क्लिप्तता से विरक्त सती के वियोग से विरस्त भोग वाला है इससे आदरी के वंश में जन्म का लाभ प्राप्त करने वाली कन्या उमा को योजित करने के लिए सब प्रवृत्त तो हुए थे घोर तपस्या से वर्तमान उनके समीप में कामदेव को भेजने की प्रेरणा की थी उन्होंने वैराग्य से किए जाने वाले तप के विघात से जो क्रोध हुआ था उससे वह कामदेव ललाट की अग्नि से दग्ध कर दिया था फिर मदन भस्म मात्र रह गया था वही मदन फिर भंडासुर होकर उत्पन्न हुआ था इसके अनंतर आपने दुराशय का जो रण में बहुत ही दुर्मत था किया था और हम लोगों के लिए वह बिना शरीर वाला हो गया है उस कामदेव के संजीवन को आप शीघ्र ही कर दीजिए यह रति अपनी स्वामी के वियोग से बहुत ही खिन्न है उसको अत्यंत बुरा वैधव्य प्राप्त हो गया है हे श्री ललित फिर आपके द्वारा उत्पन्न किए गए कामदेव के संग से वह सनाथा होगी उसी भांति उस दुष्ट कामदेव ने फिर इंदु मौली को पूर्व की ही भांति सम्मोहित किया है वह ईश चिरकाल पर्यंत अर्चना करने वाली उस पार्वती के साथ शीघ्र ही विवाह करेंगे उन दोनों के संयोग से कुमार उत्पन्न होगा जो समस्त देवगणों की सेना का सेनानी होगा उस ही वीर के द्वारा रण में असुरों का राजा वह वह तारक पराजित किया गया। तीनों लोकों का धूम केतु परम दुष्ट भंडासुर का मित्र था वह रण में श्री कंठ के पुत्र के द्वारा ही मारा गया था उसी समय में हमारे प्राणों की प्रतिष्ठा हुई थी इस कारण से हे अम्ब हे त्रिपुरे जनों के मान के अपहरता वीरवर कामदेव को उत्पन्न करके विचारी उस व्याकुल कुंतला रति के विधवा को आप दूर कर दीजिए यह विचारी अनाथ है और अपने भर्ता के प्रणाश होने से अत्यंत कृषि अंगों वाली आपकी शरणागति में प्राप्त हुई है। हैिपुरा विधाने यह आपको नमस्कार करती है अतएव इस विचारी आरोप आप करुणा करिए हरग्रीव जी ने कहा उत्तम देव ब्रह्मा आदि ने इस रीति से उस इशानी की स्तुति की थी और उस रति को बहुत ही मलिन और शोक से ऐसी दिखा दिया था वह मुख पर आंसू फैलाती हुई बिखरे हुए केशों वाली और धूलि से धूसर और विधवा होने के कारण भूषनों को त्याग देने वाली उस रति ने उस जगदम्बा की सेवा में प्रणाम किया था इसके अनंतर उस बेचारी वैधव्यो को प्राप्त हुई रति की और देख कर, जब जगदम्बा के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई थी और उस परमेश्वरी के कटाक्ष से मुस्कुराते हुए मुख वाला कामदेव हो गया था। देह देह की कांति पूर्व के देह से भी अधिक थी, और वह मत से मधुर हो गया था उसकी दो बाहु थी वह समस्त भूषनों से संपन्न था और पुष्पों के बाणों वाला तथा कुसुमों के धनुष वाला था पूर्व जन्म की प्रिया रती को कटाक्ष के द्वारा आनंदित कर रहा था वह रति भी महान आनंद के सागर में मग्न होकर अपने स्वामी को देखती हुई आनंद को प्राप्त हुई थी महारागी उन दोनों रति और कामदेव को भक्ति से निर्भर मानस वाले तथा परम प्रसन्न अंतरात्मा वाले देखकर कर मन स्मित मुख कमल वाली हुई थी और लज्जा से नम्र मुखी उस रति को देख श्यामला से यह बोली थी हे श्यामले इसको स्नान कराकर, वस्त्रों और कांची आदि भूषनों से भूषित करके पूर्व की ही भांति शीघ्र यहाँ लाओ उस महारागी की आज्ञा को शेर पर धारण करके उस श्यामला ने सब कुछ वैसा ही कर दिया था वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषियों के द्वारा वैवाहिक विधान किया गया था उन दंपत्तियों का पाणी ग्रहण का मंगल किया गया था जो सभी अपसराओं के द्वारा नृत्य और गीत आदि से समन्वित था यह सब कुछ देखकर महेंद्र आदि देवगण तथा तपोधन ऋषियों ने अच्छा हुआ अच्छा हुआ यह कहकर ललिता की स्तुति की थी सब ने परम संतुष्ट होते हुए नभोमंडल से पुष्पों की वर्षा की थी वे दोनों भी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने महाभक्ति से ललितेश्वरी को प्रणाम किया था वे दोनों ललितेश्वरी के समीप में समागत होकर दोनों हाथों को जोड़ समीप में स्थित हो गए थे इसके अनंतर कामदेव भी महेश्वरी को प्रणाम करके भक्ति भाव से परिपूर्ण मन वाला होकर इस वाक्य को बोला था हे ललिताम्बिके शंभू के नेत्र से जो मेरा शरीर दग्ध हो गया था वह आपकी कृपा कटाक्ष से पुनः प्राप्त हो गया है मैं आपका ही पुत्र हूँ किसी भी सेवा में मुझे नियुक्त कीजिए इस प्रकार ऐसी जब परमेशानी ऐसी कहा गया था तो उस देवी ने कामदेव से कहा था श्री देवी ने कहा हे hey वत्स आओ हे मनोज जनमन आपको अब कुछ भी कहीं पर भय नहीं है हे अव्याहत वाले, मेरे प्रसाद से आप संपूर्ण जगत को मोहित करो तुम्हारे बाणों के पातन से धैर्य के विप्लव होने से शंभु पर्वत हिमवान की सुता पार्वती को शीघ्र ही ब्याह लेंगे मेरे प्रसाद ऐसी तुम समुत्पन्न सहस्त्रों करोड़ कामदेव सबके देहों में प्रवेश करके उत्तम रति को देंगे मेरे प्रसाद से क्रुद्ध भी भगवान शंभु जिनको की वैराग्य हो गया है तुम्हारे देह को दग्ध करने में समर्थ नहीं होंगे भव को मोहित करने वाला कामदेव, सब प्राणियों में अदृश्य मूर्ति वाला होकर रहेगा अपनी भार्य के विरह की आशंका वाला देह के आधे भाग को दे देता तुम्हारे बाण ऐसी आहत मानस वाले यह कातरात्मा होकर प्रयाण कर गए हैं आज से लेकर हे कंदर्प महान मेरे प्रसाद से जो तेरी निंदा करेंगे अथवा तुझसे विमुख विचार वाले होंगे उनको अवश्य ही नपुंसकता जन्म जन्मों में हो जाएगी जो पापेष्ट हैं और मेरे भक्तों के द्रोही हैं, उनको अगम्य अर्थात न गमन करने के योग्य नारियों में गिराकर विनाश कर दो